श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक भक्तों का तीव्र वैराग्य दूसरे दिन मंगलवार है 5 जनवरी दिन के 4 बजे का समय होगा श्री रामकृष्ण सैया पर बैठे हुए मणि से बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण चिरोद अगर गंगा सागर जाए तो उसे एक कंबल खरीद देना मणि जी महाराज जो आज्ञा श्री रामकृष्ण अच्छा इन लड़कों को भला यह क्या हो रहा है कोई पूरी भाग रहा है तो कोई गंगा सागर जा रहा है सब घर छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं देखो ना, नरेंद्र को तीव्र वैराग्य के होने पर संसार कुआं तथा आत्मीय काले सांप जैसे जान पड़ते हैं मणि जी संसार में बड़ा कष्ट है श्री रामकृष्ण जन्म से ही नरक यंत्रणा होती है देख रहे हो ना, बीबी और बच्चों को लेकर कितना कष्ट होता है मणि जी हाँ और आपने कहा था उनको बालक भक्तों को न किसी से लेना है न देना इस लेने देने के लिए ही अटका रहता पड़ता है श्री राम देखते हो ना, निरंजन को उसका भाव है यह लो अपना और इधर ला मेरा बस और कोई संबंध नहीं और कोई खिंचाव नहीं कामनी कांचन यही संसार है देखो ना, धन होता है तो तुम्हें उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख छोड़ने की सूझती है यह सुनकर मड़ी ठहाका मारकर हंसने लगे श्री कृष्ण भी हंसे मड़ी रुपया निकालते हुए बड़ा हिसाब पैदा होता है दोनों हंस पड़े आपने दक्षिणेश्वर में कहा था त्रिगुणातीत होकर अगर कोई संसार में रह सके तो हो सकता है श्री कृष्ण। हाँ बालक की तरह मढ़ी जी परंतु है बड़ा कठिन बड़ी शक्ति चाहिए श्री राम कृष्ण कुछ चुप है मढ़ी कल वे लोग दक्षिणेश्वर में ध्यान करने के लिए गए मैंने स्वप्न देखा श्री राम कृष्ण क्या देखा मढ़ी देखा नरेंद्र आदि सन्यासी हो गए हैं धुने जलाकर बैठे हुए हैं उनके बीच में मैं भी बैठा हुआ हूँ श्री राम कृष्ण मन से त्याग होने से ही हुआ अगर ऐसा कोई कर सका तो वह भी संन्यासी है श्री राम कृष्ण चुप है बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण परंतु वासना में आग लगाओ तब होगा मणि बड़ा बाजार में मारवाड़ियों के पंडित से आपने कहा था मुझमें भक्ति की कामना है भक्ति की कामना की गणना शायद कामनाओं में नहीं होती श्री रामकृष्ण जैसे हिंचे का साग सागों में नहीं गिना जाता क्योंकि उससे पित्त का दमन होता है अच्छा इतना आनंद भाव था वह सब कहाँ गया मड़ी गीता में जो त्रिगुणातीत अवस्था लिखी है वही हुई होगी सत्वरज और तमोगुण आप ही आप काम कर रहे हैं आप स्वयं निर्लिप्त हैं सत्वगुण से भी आप निर्लिप्त हैं श्री कृष्ण हाँ जगन माता ने मुझे बालक की अवस्था में रखा है क्या आपकी बार देह न रहेगी श्री रामकृष्ण और मड़ी चुप हैं नरेंद्र नीचे से आए एक बार घर जाएंगे, वहाँ की व्यवस्था करके आएंगे। पिता के स्वर्गवास के बाद से नरेंद्र की माँ और भाई बड़े कष्ट में हैं कभी कभी फांके भी हो जाते हैं नरेंद्र ही उनका एकमात्र भरोसा है कि वे रोजगार करके उन्हें खिलाएंगे परंतु कानून की परीक्षा नरेंद्र दे नहीं सके इस समय उन्हें तीव्र वैराग्य है इसीलिए आज का प्रबंध करने के लिए वे जा रहे हैं एक मित्र ने उसे सौ रुपया कर्ज देने के लिए कहा है उन्हीं रुपयों से घर के लिए तीन महीने तक के भोजन का प्रबंध करके आएंगे नरेंद्र जरा घर जाता हूँ एक बार मढ़ि से महिम चक्रवर्ती के घर से होकर जाऊँगा क्या आप चलेंगे मणि की जाने की इच्छा नहीं है श्री रामकृष्ण ने उनकी ओर देखकर नरेंद्र से पूछा क्यों नरेंद्र उसी रास्ते से जा रहा हूँ उनके साथ जरा बातें करता श्री रामकृष्ण एक दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं नरेंद्र यहाँ के एक मित्र ने 900 सौ रुपये उधार देने के लिए कहा है उन्हीं रुपयों से घर का तीन महीने के लिए प्रबंध करके आऊँगा श्री रामकृष्ण चुप है मणि की ओर उन्होंने देखा मड़ी नरेंद्र से नहीं तुम लोग चलो मैं बाद में आऊँगा